अनु भूमिका दो जब आर्यवर्तस्थ मनुष्यों में सत्य असत्य का यथावत निर्णय कराने वाली वेद विद्या छूटकर अविद्या फैल के मत मतांतर खड़े हुए यही जैन आदि के विद्या विरुद्ध मत प्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकि और महाभारत आदि में जैनियों का नाम मात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रंथों में वाल्मीकि और भारत में राम कृष्ण आदि की गाथा बड़े विस्तार पूर्वक लिखी है इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं ऐसा होता तो वाल्मीकि आदि ग्रंथों में उनकी कथा अवश्य होती इसलिए जैन मत इन ग्रंथों के पीछे चला है कोई कहे कि जैनियों के ग्रंथों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकि आदि ग्रंथ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिए कि वाल्मीकि आदि में तुम्हारे ग्रंथों का नाम लेख भी क्यों नहीं और तुम्हारे ग्रंथों में क्यों है क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है कभी नहीं इससे यही सिद्ध होता है कि जैन बौद्ध मत शैव शाक्तादि मतों के पीछे चला है अब इस बारहवें सम्मूलास में जो जो जैनियों के मत विषय में लिखा गया है सो सो उनके ग्रंथों के पते पूर्वक लिखा है इसमें जैनी लोगों को बुरा ना मानना चाहिए क्योंकि जो जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्य असत्य के निर्णय अर्थ ही है ना के विरोध वा हानि करने के अर्थ इस लेख को जब जैनी बौद्धवा अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्य असत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख ना किया जाए तब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता जब विद्वान लोगों में में सत्य असत्य का निश्चय नहीं होता, तभी अविद्वानों को महा में बहुत दुख उठाना पड़ता है इसलिए सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद व वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है यदि ऐसा ना, तो न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी हो। और यह बौद्ध का विषय बिना इनके अन्य को अपूर्व लाभ और बोध कराने वाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने पढ़ने व लिखने को भी नहीं देते बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्य समाज मुंबई के मंत्री सेठ सेवकलाल कृष्णदास के पुरुषार्थ से ग्रंथ प्राप्त हुए तथा काशीस्थ जैन प्रभाकर यंत्रालय में छपने और मुंबई में प्रकरण रत्नाकर ग्रंथ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ भला ये किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को ना दिखलाना इसी से विदित होता है कि इन ग्रंथों में असंभव बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खंडन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों का ग्रंथ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा ना रहेगी अस्तु जो हो परंतु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोस्तों नहीं दिखते, किंतु दूसरों के दोष देखने में अति उद्यत रहते हैं। ये न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात दूसरे के दोषों में दृष्टि दे निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के समुख दर्ता जैसा है वैसा विचारी किमधिकेखे न बुद्धिमत वर्येशो